नारायण नारायण आज का विषय है सदगुरु से ग्रहण किया गया नाम श्रेयस्कर क्या सदगुरु से ही नाम ग्रहण करना आवश्यक है अथवा वह हम अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें तब भी काम चल सकता है सत्यतः तो भगवान का नाम स्वयं सिद्ध है और परिपूर्ण है ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती हो सदगुरु से ग्रहण किया गया नाम और हमारी अपनी रुचि से ग्रहण किया गया नाम दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी सदगुरु के द्वारा ग्रहण किए गए नाम की विशेषता होती है विशेषता यह है कि सदगुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ उनकी सत्ता होती है और जब हम नाम जपते हैं तो सदगुरु की हमें बड़ी सहायता होती है उनकी सहायता से हम नाम जप रहे हैं और यह धारणा मन में होने के कारण मैं स्वयं नाम जप रहा हूं ऐसा अहंकार निर्माण ही नहीं हो पाता सदगुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक के मन में नाम जपने की रुचि निर्माण होती है और समाधान होने तक नाम जपने से उसकी आत्मा को संतोष होता है इसलिए सदगुरु से नाम ग्रहण करना आवश्यक है लेकिन जब तक सदगुरु से भेंट नहीं होती तब तक अपनी ओर से नाम स्मरण करते रहना आवश्यक है क्योंकि नाम स्मरण ही अंत में सदगुरु से हमारी भेंट करा देगा वास्तविकता तो यह है कि संतों से भेंट होना कठिन होता है फिर भी मान लो कि भेंट हुई और उस पर विश्वास रखना उससे भी मुश्किल होता है अतः नाम जपना जारी रखना चाहिए मिस्री की डले रखने पर चीटियों को न्योता नहीं देना पड़ता वे अपने आप उसकी खोज करती हुई चली आती हैं वैसे तुम भी मिसरी बनोगे तो संत तुम्हारे पास दौड़कर चले आएंगे मिस्री बनो यानी जो संतों को प्रिय है वही करो संतों को क्या प्रिय है भगवान का अनुसंधान और अखंड नाम स्मरण के अलावा संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं है अतः तुम अपने हृदय में अखंड नाम स्मरण की ज्योति जगाए रखो तब सदगुरु तुम्हें खोजते आएंगे और तुम पर कृपा की वर्षा करेंगे इस प्रकार सदगुरु से नाम ग्रहण करने पर किसी को ऐसा लगेगा कि इसके पहले भी तो मैं राम राम जपता था सदगुरु ने भी अब यही बताया तब इसमें क्या फर्क पड़ गया पर इसी में विशेषता है क्योंकि इसमें मैं करता हूं का अहंकार छोड़ना पड़ता है सतगुरु से नाम ग्रहण करने पर मैं ही करता धरता हूं कि अहंकार की गुंजाइश की भावना पनप नहीं पाती जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है अतः अहंकार का पूर्ण त्याग बहुत महत्व रखता है भगवान का नाम ही औषध है भगवत प्राप्ति उसका फल है जितना कहा गया है उतना ही करना अधिक न करना उसका अनुपान है लेकिन दवा बूंद बूंद की मात्रा में ही पेट में जानी चाहिए नारायण नारायण